सम्वी ब्लॉग की एक, एक और पेश कर दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में एक लेख के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं प्रसिद्ध अभिनेत्री शर्मिला टैगोर के बारे में अगर आपसे कोई यह सवाल करे कि हिंदी फिल्मों की ऐसी कौन सी हीरोइन थी जिसमे ब्यूटी क्वीन सायरा बानो और मदर इंडिया की नरगिस की झलक एक साथ दिखाई देती थी तो आप बेझिझक जवाब दे सकते हैं शर्मिला कहा एक तरफ एन इवनिंग इन पेरिस में टू पीस बिकनी पहनकर आसमान से आए हुए फरिश्ते से प्यार का सबक सीखने से इनकार करती हुई हसीना का जलवा और कहा फिल्म आराधना की मां और अमर प्रेम की गाने वाली पुष्पा एक फिल्म में कश्मीर की कली की तरह सकती थी तो दूसरी फिल्म में दर्द और खामोशी का मुजस्सिमा अनुपमा बनकर लोगों का दिल जीत सकती थी हुन और हुनर के इसी संगम का नाम है शर्मिला टैगोर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के खानदान में 8 दिसंबर 1946 को जन्मी शर्मिला के पिता गित्र नाथ टैगोर उस समय हैदराबाद में एक ब्रिटिश कंपनी में डिप्टी जनरल मैनेजर थे शर्मिला अभी कुल जमा तेरह बरस की ही थी कि उसे फिल्मों में काम करने का न्योता मिल गया वह भी सत्यजीत रे जैसे महान निर्देशक की फिल्म में हुआ कुछ यूँ सत्यजीत रे साहब अपनी फिल्म अपूर संसार के लिए एक बाल वधू की तलाश कर रहे थे जो फिल्म के मुख्य पात्र अपू की नन्ही सी दुल्हन बनकर आये शर्मिला उस समय कलकत्ते के ही एक स्कूल में पढ़ रही थी रे साहब ने उसे देखते ही पसंद कर लिया फिर उनके माँ बाप को राजी किया इस तरह तेरह बरस की उम्र में साड़ी पहनी नन्ही सी दुल्हन के रूप में उन्नीस की काल फिल्म अपूर्व संसार से शुरू हुआ शर्मिला टैगोर का फिल्मी सफर अपूर्व संसार के बाद सत्यजीत रे ने ही शर्मिला को अपनी दूसरी फिल्म देवी में भी, भी कास्ट किया लेकिन शर्मिला को कली बनकर बॉलीवुड की बगिया में महकने का मौका निर्माता निर्देशक शक्ति सामंत ने अपनी फिल्म कश्मीर की कली में दिया 1964 में बनी ये फिल्म इस फिल्म के हीरो शमी कपूर उन्नीस में सुपरहिट फिल्म जंगली के बाद से लगातार नई हीरोनों को अपने साथ ब्रेक दे रहे थे और वे सब की सब कामयाब भी हो रही थी शर्मिला टैगोर के साथ भी उनकी जोड़ी खूब जमी जब हिंदी फिल्मों के दर्शकों ने शर्मिला को पहली बार पर्दे पर देखा पर दे दे तो पहले ही नजर में उसके मासूम चेहरे के साथ शोक और चंचल अदाओं के दीवाने हो गए और जब शर्मिला टैगोर के मुस्कराहट से गालो पर बनते भवर पर नजर पड़ी तो वे सब कुछ भूलकर कर गालूं के उस हसीन डिंपल में खो गए हिंदी फिल्मों के सफर की ये शुरुआत तो बेहद आसानी से हो गई लेकिन एक बड़ी मुश्किल सामने आई थी भाषा एक बंगाली परिवार में परवरिश पाने वाली इस नौ कली के लिए हिंदी उर्दू जबान का मसला थोड़ा मुश्किल था कश्मीर की कली के समय शख्स को जब इस बात का एहसास हुआ तो उनके सामने दो ही रास्ते थे एक शर्मिला के डायलॉग को किसी और से डब करवाया जाए और दूसरा यह कि उसके उच्चारण सुधारने सुधार पर काम किया जाए शर्मिला, शर्मिला टैगोर की मादक आवाज और दिलकश डायलॉग डिलीवरी की वजह से शक्ति दाने दूसरा रास्ता चुना और शर्मिला को भाषा सुधारने में मदद की साथ ही उनकी आंखों से ज्यादा और जुबान से कम से कम और छोटे छोटे जुमलों वाले डायलॉग बुलवाए याद कीजिए जब शम्मी कपूर फूल खरीदने के लिए उसे घर के अंदर बुलवाता है डायलॉग क्या थे शर्मिला अंदर आती है और सोफे पर दूसरी तरफ मुंह किए मैगजीन पढ़ते हुए शमी कपूर को आवाज देती है सेठ जी कौन है फूल वाली, अंदर आ जाओ, आ गए इस शुरुआती मुश्किल पर शर्मिला टैगोर ने जल्द ही फ़तह हासिल कर ली। कश्मीर की कली के महज दो साल बाद ही शर्मिला टैगोर को ऋषिकेश मुखर्जी ने एकदम मुख्तलिफ किस्म के किरदार को निभाने और अपने हुनर का एक और रंग जमाने पर जाहिर करने का मौका दिया फिल्म थी अनुपमा इस फिल्म में उनकी भूमिका एक ऐसी बेटी की थी जिसकी माँ उसे जन्म देने के बाद ही मर जाती है और पिता उसे मनहूस मानकर उसकी उपेक्षा करते हैं। नफरत के ऐसे माहौल में पली बढ़ी यह लड़की हर वक्त डरी सहमी जीती है और बहुत कम अपना मुंह खोलती है इस फिल्म में भी शर्मिला ने बहुत थोड़े से डायलॉग बोले यह इस किरदार की जरूरत थी इसी वजह से यह रोल चुनौतीपूर्ण था क्योंकि नायिका को बिना बहुत संवाद बोले ही अपने जज्बात अपने हालात को जाहिर करना था अपनी आंखों और चेहरों से जबान का काम लेना था फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म समीक्षक और दर्शक शर्मिला टैगोर के बेजोड़ अभिनय के कायल हो गए हिंदी फिल्म कैरियर के दूसरे ही साल में कश्मीर की कली अनुपमा बनकर सबको चौंका गई। अभी शर्मिला टैगोर के फिल्मी कैरियर का आगाज ही हुआ था कि उनके इश्क की दास्तान भी शुरू हो गयी हुआ कुछ यूँ कि 1965 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान दिल्ली में एक दोस्त के घर पर शर्मिला टैगोर की मुलाकात उस वक्त के भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन नवाब मंसूर अली खान से हुई मजे की बात यह है कि जहाँ शर्मिला टैगोर क्रिकेट के खेल की जबरदस्त शैदाई थी वहीं नवाब पटौदी भूले भटके ऐसी ही कोई हिंदी फिल्म देखते थे लिहाजा वो शर्मिला को बतौर हीरोइन तो ठीक से नहीं जानते थे लेकिन पहली ही मुलाकात में वे उसकी खूबसूरती और आधा वो अंदाज पर मर मिटे दो साल तक यह सिलसिला यू ही चलता रहा कि नवाब साहब शर्मिला का दिल जीतने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते रहे इसी कोशिश में एक बार उन्होंने शर्मिला के घर एक रेफ्रिजरेटर बतौर गिफ्ट भिजवा दिया फिर गुलाब के फूलों की, की बरसात कर दी। आखिर उन्नीस में जाकर सगाई हो ही गई और अगले साल शादी भी हो गई। शादी के बाद शर्मिला टैगोर ने इस्लाम कबूल कर लिया और वे शर्मिला से आयशा बेगम बन गयी उस दौर में यह माना जाता था कि अगर कोई हीरोइन शादी कर ले तो उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है लेकिन शर्मिला टैगोर इस मामले में भी सबसे अलग ही निकली शादी के बाद ही उनके कैरियर की सबसे शानदार फिल्में रिलीज हुई और बाजार में उनकी मांग लगातार बढ़ती चली गई। आराधना सत्यकाम, अमर प्रेम जैसी यादगार फिल्में उनकी शादी के बाद ही रिलीज हुईं। जहाँ आराधना ने उनकी और राजेश खन्ना की जोड़ी को कामयाबी की चोटी पर बिठा दिया आराधना में वह एक रोमांटिक भूमिका में थी तो वहीं दूसरी तरफ एक त्यागमयी माँ भी बनी इसी तरह गुलजार साहब की फिल्म मौसम में वे युवा प्रेमिका भी थी पागल बोहिया भी और बीड़ी पीते हुए गालिया बगती हुई तवाइफ भी यह भूमिकाएं शर्मिला टैगोर के असाधारण अभिनय क्षमता का सबूत थी जो उनकी समकालीन अभिनेत्रियों में उन्हें बहुत ऊपर बिठा देता है उनके हिस्से में एक से एक हसीन गीत आए रहना बीती जाए कुछ दिल ने कहा चलो सजना जहां तक घटा चले और इसके अलावा और न जाने कितने खूबसूरत गीत एक और जो गीत है वो है हाथ आया है जब से तेरा हाथ में सत्तर बरस की दहलीज पर खड़ी शर्मिला टैगोर एक मिसाल की तरह आज भी एक अर्थपूर्ण और सक्रिय जीवन जी रही हैं कुछ अरसा पहले तक सेंसर बोर्ड की चेयरमैन थी और यूनिसेफ की ब्रांड एंबेसडर भी हैं पति नवाब मंसूर अली खान पटौदी की मृत्यु के बाद से उनकी पुश्तैनी जायदाद और जिम्मेदारियां दोनों एक साथ निभा रही हैं। वे अभिनेता सैफ अली अभिनेत्री सोहा अली और डिजाइनर बेटी सबा की मां होने के साथ ही दो बच्चों की दादी मां भी हैं। अभी आप सुन रहे थे प्रसिद्ध अभिनेत्री शर्मिला टैगोर के बारे में कुछ जानकारी वाचक स्वर भारती, भारती परिमी